लड़का जो सूरज के बहुत पास उड़ा लीसल एक बार प्राचीन ग्रीस में इकारस नाम का एक लड़का रहता था उस काल में जिंदगी बहुत अलग थी लेकिन बच्चे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे वे आज हैं इकारस अपने पिता के साथ एक द्वीप पर रहता था उसके पिता एक प्रसिद्ध आविष्कारक थे उन्होंने तरह तरह के औजार और खिलौने बनाए थे उधर देखो बड़ी अजीब नाव है उसमें कोई पतवार नहीं है उन्होंने एक सेलबोट यानी पाल वाले नाव का भी आविष्कार किया इकारस ने उस नौका में सवारी भी की एक दिन इकारस के पिता ने सबसे नायाब चीज का आविष्कार किया सबसे पहले उन्होंने इस तरह उन्होंने बड़े पंखों की एक जोड़ी बनाई अब वो एक पंखी एक पंखी की तरह उड़ सकते थे वो अपने पंखों से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने इकारस के लिए भी पंखों की एक जोड़ी छोटी जोड़ी बनाई अब इकारस भी उड़ सकता था। इकारस और उसके एक बार इकारस ने देखा कि सबसे नन्दे पक्षी भी उससे अधिक ऊंची उड़ान भर रहे थे तब इकार ने कहा मैं पक्षियों की तरह ऊंची उड़ान भरना चाहता हूँ मैं जानता हूं कि मैं वो कर सकता हूँ लेकिन उसके पिता ने उसे वो करने नहीं दिया देखो सूरज बहुत गर्म है और समुद्र बहुत गहरा है उन्होंने इकारस को चेतावनी दी इसलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए मेरे बेटे हर दिन इकारस के पिता अपनी चेतावनी को दोहराते थे बहुत ऊंचे मा तोड़ना नहीं तो सूरज तुम्हारे पंखों को पंखों के मोम को पिघला देगा पर एक सुबह जब उसके पिता सो रहे थे तब इकार अपने घर से बाहर निकला उसने अपने पंख लगाए और फिर ठंडे नीले आकाश में उड़ने लगा उसको बहुत अद्भुत लगा उसने हवा में कुछ कालाबाजियां भी लगाई फिर उसने ऊपर अपने ऊपर उड़ते पक्षियों को देखा मैं भी उनके जैसी उड़ान भर सकता हूँ उसने सोचा वो अपने पिता की चेतावनी को बिल्कुल भूल गया शीघ्र ही वो सभी पक्षियों के वो ऊंचा और ऊंचा उड़ने लगा उसे बहुत मजा आ रहा था शीघ्र ही वो सभी पक्षियों से ऊंचा उड़ रहा था वो बहुत गर्म हो गया था लेकिन उसने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया आखिर में इकारस ने इतनी ऊँची उड़ान भरी कि सूरज की गर्मी ने उसके मोम के पंखों को पिघला दिया पंख पिघलकर गिर गए और इकारस गहरे समुद्र में गिरने लगा पिताजी प्रिय पिताजी कृपया मेरी मदद करें वो चिल्लाया। मैं दोबारा फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा लेकिन उसके पिता मदद करने के लिए वहां मौजूद नहीं थे और अब इकारस बहुत तेजी से नीचे की ओर गिर रहा था वो गिरना बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं था इकार की चीख पुकार सुनकर उसके पिता की आंख खुल गई उन्होंने इकारस को हर जगह खो लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिला उन्हें लहरों पर केवल कुछ पंख तैरते हुए मिले आज भी लोग इकारस की कहानी सुनाते हैं। उस लड़के की जो सूरज के बहुत पास उड़कर गया था, जिस था, जिस स्थान पर वो गिरा उसे इकारस की याद में इक्रियन सागर बुलाया जाता है यह प्रसिद्ध कहानी एक मिथक है इसके कुछ भाग शायद उन घटनाओं पर आधारित हों जो वास्तव में घटी हों, पर कोई भी उनकी सच्चाई की पक्की तौर कोई भी उनकी सच्चाई को पक्की तौर पर नहीं जानता है समा.